निर्निमित्वाद अमृता भवन दे पुनः शरीर धारण है तो प्रतिसंधान न होने कारण जब प्रतिसाने निर्निमित क्यों प्रसन्धान होता है क्योंकि जो निमित्त है संचित कर्म आदि वह नहीं रह जाते हैं इसलिए वह अमृत हो जाते पहले कह चुके हैं सती ही अज्ञाने कर्माणी शरीरांतरम प्रतिसंधित होते क्योंकि अज्ञान के होने पर कर्माणी शरीरांतरम प्रसन्न दे तब कर्म क्या करते हैं वो भी रहते हैं जब अज्ञान है तो उसके अंदर कर्म भी छिपे हुए रहेंगे और वे कर्म क्या करेंगे नया शरीर का अनुसंधान कर डालेंगे आत्मा तो आत्मा का अवबोध होने पर तो सर्व कर्म आरंभ निमित्त ज्ञान विपरीत अविद्या विपरीत विद्या विप्लुष्ट कर्मणाम अनार अमृत भवंती आता आत्मबोध होने पर तो सर्व कर्मों के आरंभ का निमित्त होता जो ज्ञान है वह ज्ञान अपने विपरीत जो विद्यारूप अग्नि के द्वारा विशेष रूप भूत कर दिया गया है इसलिए वह कर्मों को नष्ट कर दिया तो अनारंभ है इसलिए वह कर्म आरंभ नहीं कर हैं तो व्यक्ति अमृता भवंती अमृत हो है संतान अविच्छेद अध्यारोपित शरीरादिताेद प्रतिसंधान अपेक्षा अध्यामृत्गा पूर्वमप अमृता इसका आपने अमृता उपचर्य भवन्ति इसका मतलब क्या पहले अनमृत थे क्या मृत थे मरणधर्मा थे अरे नहीं नहीं पहले भी, भी अमृत थे अब भी अमृते फिर अमृता भवंती क्यों बोलते अमृत हो जाएगा ये क्यों कह रहे आप तब समझा रहे हैं ये अपेक्षित कथन है किसकी अपेक्षा से कथन किया गया है अध्यारोपित मित्र भीव, मृत्यु अध्यारोपित जो मृत्यु है उसका वियोग होने से कह दिया जा रहा और वह मृत्यु कहा से आ गया था अध्यारोपित मृत्यु कहते हैं श्रीराज संविच्छेद प्रति संधान शरीर आदि का जो धारा चली हुई थी कब से आई हुई है आदि से अविच्छेद अनादिकाल से अविच्छिन्न धारा निरंतर चली आ रही है शरीर की उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश इसकी अपेक्षा से अध्यारोपित जन्म मृत्यु का चक्कर था उसका वियोग होने से कहा जा रहा है पूर्वम पहले से भी क्या थे अमृत तो थे ही फिर भी नित्यात्वरूप तो नित्या तो होने से पहले से ही वे अमृत थे फिर भी वह सापेक्ष कथन किया जा रहा है अम्रदा भवन्ति भवंती कोश्चर्य दे क्या औपचारिक प्रयोग है कि अमृता भवंती उसी प्रकार से जिस प्रकार से का प्राप्ति के समान पहले आपका अपराध आप था अरे अपराध प्राप्ति को अपराप्त की प्राप्ति के समान कह दिया जाता है प्राप्त की प्राप्ति को भी अपराप्त का प्राप्ति के समान व्यवहार हो जाता है इसमें अनेक दृष्टान्त है जो सुप्रसिद्ध हम लोगों ने कई बार जीवन की जीवंत घटनाओं को बताया हूं माला की घटना चश्मा की घटना टॉर्च की घटना यानी याद है? चश्मा कार की घटना तो याद जरूर होगा माला की घटना भी उसी प्रकार से नहाने गया माला उतार दिया टांग दिया टांगने के बाद में वो नहीं कहा गर्म पानी हुआ नहीं तो पहन लिया माला पहन लिया माला फिर चला गया दस मिनट बाद आया फिर माला उतारा हुआ तो उसको दिमाग में है पहना हुआ तो दिमाग में नहीं फिर दो बार उतारे नहा लिया नहा लेने के बाद में पोचा पाची कर लिया तब वो देखता माला गया? अभी तो मैं टांगा था नहाने से पहले खा गया? फिर आएगा इधर उधर ढूंढेगा हल्ला मचा देगा कौन उठाया माला मेरा कहा लोग देखेंगे महाराज अभी गले में जो टंगी हुई क्या चीजें खोया हुआ था वापस मिल गया वास्तव में खोया हुआ था क्या वो वास्तव में खोया हुआ नहीं था प्राप्त समान हो गया था अब के समान हो रहा है क्योंकि वास्तव में पूर्व से प्राप्त था इसी प्रकार चश्मे की कहानी बताया ना। चश्मा उतार कर रख दिए दूध पीने के लिए गुरु जी महाराज अब गरम था क्या तो करें तो पहन लिए पहन के फिर पढ़ने लगे पड़ते पढ़ते भूल गए पीना तो चेड़ा राम कह दिया महाराज पीजिए ठंडी हो रही है ठंडा हो गए क्या करें अच्छा अच्छा तो पी ले जाने के बाद उनकी स्मृति आई तो मैंने चश्मा तो दूध पीने के लिए नीचे रखा था वो तो ढूंढने लगे ढूंढ रहे किससे चश्मा से पहने हुए ना। वो ना पहले वो क्षणिक स्मृति की मैंने नीचे रखा है बस इसी वजह से क्या हुआ ढूंढ रहे ढूंढ रहे सब जगह में हो गया उनकी स्टाइल है बैठे बैठे देखा हो राम जी को बोलते हुए बैठे रहेंगे यूं अब बात करते, बात करते क्या हो गया ऐसे न कहा तो लग गया हाथ अंगुली चश्मा तो यही है जिसे ढूंढ रहे थे घंटे तो पर से परेशान तो अप्राप्त था वो प्राप्त ही आ, के समान हो गया तो प्राप्त था, उसी प्रकार से गुरु भाई जो है तार्च को ढूंढ रहे तार्च को। खो गया खो गया अल्लाह मचा दिया और टॉर्च को ही लेके आ रहे हैं बारिश का दिन था चक्रमाश हम लोग कर रहे थे बारहबंखी में तो हम लोगों को कमरे में से हम लोग इकट्ठे घुस गए चार पांच अब वो नहीं मैं अलग रहूंगा थोड़ा उम्र वाले थे ना ज्यादा उम्र के थे झोपड़ी में रहो झोंपड़ी में, में आज झोंपड़ी में चूहों के राज चल रही थी उसने कई जगह छेड़छाड़ कर रखा था अब बारिश टपे लगा तो इधर उधर संभाल के सामान रखे हुए थे उन्हें मालूम है कहाँ कौन चीज रखा हुआ तो पढ़ते पढ़ते बिजली गई तो टार्स निकाला पड़ रहे थे पढ़ दे पढ़ आ गई तो दूसरे हाथ पर टार्च ले लिया एक हाथ से दूसरा ट्रांसफर कर दिए और सोचे दिमाग में हम वापस रख नहीं होंगे फिर बिजली गई बिजली गई तो हाथ से तो ऑन हो गया, दिमाग रही। हाँ गया? नहीं दिमाग ढूंढ रहे ये टार्च कहाँ गया यहाँ है ही नहीं टार्च से देख रहे और हम लोग के पास आए तो दे मजाक मत क्या करो हमारे टार्च कहाँ दे दो अरे हम लोगों ने उठाया नहीं तुम्हारे बुढ़िया तो गए भी नहीं चलो महारी के पास आरोके देख रहे ना उसके हाथ पर टार्च हम कहे तो मानेगा नहीं चलो चल मारे जी के पास मारे चलो मारे जी क्या समस्या तुम्हारी महाराजी चलो कहा आदमी वहां रखा हुआ हाथ डाला नहीं मिली अब उसी टॉर्च ढूंढ रहे नहीं तो तो तो तो मिल रहा कोई उद्बोलक आ गया कृपाल वह आचार्य समझा दे रहे हाथ में जो वही तो है तो खुली उसको तो वो भी अपराध खोया हुआ प्राप्त दिखता है लेकिन वास्तव वास्तविक था तो पर भी पुरुष ही आप अमृत है अमृता संतो विस्मृति हो गई है इसलिए वो कहा ना नष्टो मोह स्मृति लब्धा बोल नष्टो विस्मृति स्मृति लब्धा बात हो है। अक्षर एक बढ़ जाता है इसे प्रयोग कर दिया ना छंदो मोह तात्पर्य का नष्टो विस्मृति और स्मृति लब्धा जो विस्मृति हो गई थी अज्ञान की वजह से वह नष्ट हो गई तो स्वरूप की वापस स्मृति हो आ रही है नित्या स्वपत्वादमृता बवंती उपचर्यत यह औपचारिक प्रयोग देखा जाता है इस प्रकार से द्वितीय मंत्र पर वाक्य भाष्य पूरा हो जाता है तीसरे मंत्र पर नक्ष गि यहाँ तो प्रतीक है केवल प्रतीक लिया भाषिकार ने इसे तो कोई अर्थ भी नहीं बोल रहे हैं पहला एक सूत्र वाक्य आरंभ करते हैं सूत्र वाक्य ये अगला मंत्र आरंभ करने की जरूरत है शिष्य ने प्रश्न पूछा गुरु ने जवाब दे दिया पाता कहानी वहीं समाप्त हो गया। निर्विशेष ब्रह्म होगा निर्विशेषिष्य को ज्ञान हो जाना चाहिए जो प्रश्न से पूछे उसका जवाब मिल गया ना फिर आगे फिर गुरु को बोलने क्या जरूरत पड़ रहा इस मंत्र को दो तरह से व्याख्या करेंगे न तत्ष्ट अक्षर गति न वाक्यचती इत्यादि होंगे इसलिए उसकी भूमिका ने वाक्य डालते उपते योगे हेतु अप्रतिपत्ति है सूत्र है परन योगे हे तो अप्रतिपत्य है यद्यपि शिष्य के प्रश्न का जवाब गुरु के द्वारा दे दिया गया फिर भी उगते भी मैने प्रश्न से उत्तरम दत्ते भी दे दिया गया है। फिर भी परियन योगे फिर प्रश्न पूछ रहा है महाराज मुझे बताओ रम देखो ये है इसे बोलते हैं ना ये घड़ी है ये गाय है वैसे बताओ ना ये ब्रह्म इससे प्रेरित हो रहे सारे इंद्रिया ऐसा सीधे अंगुली के निर्देश करके दिखाओ ये ब्रह्म है या सिंह को पकड़ कर बताया गाय है वैसा बता दो पकड़ो उस ब्रह्म का कोई सिंह विंग हो तो कुछ पूछ तो पूछोगे, पकड़ लो बताओ ये ब्रह्म है जिस प्रकार से कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो आप करते क्या है उस वस्तु को बताने के लिए आदमी को समझाएंगे शब्दों के द्वारा तो उसके अक्ल में नहीं जाता है तो आप उस व्यक्ति को ले जाएंगे जहां वो चीज होगा उस पर ले जाएंगे कहेंगे ये है वो चीज उसी प्रदर्शी से जाता है आपने मेरे प्रश्न का जवाब जो शब्दों से दिया है उस शब्दों से मेरे को अप्रतिपत्ति अप है प्रतिपत्ति नहीं हो रही है पूर्ण ज्ञान समय ज्ञान नहीं हो रहा है इस कारण से मैं आपको पुनः हाँ प्रश्न डाल रहा हूं पुनः परियन पुनः पुनः जो है जो है नियोग कर दिया जा रहा है शिष्य के द्वारा जवाब देने के लिए और ऐसा कई बार दिखा गया सुर्खियों में भी नारद जी ने कहा उससे भी आगे क्या है उससे भी आगे क्या है उससे भी आगे क्या है श्वेत यह तो नौ बार कहता है और जनग्र उससे भी अभी विमोक्ष आई वो ब्रूही बार बार ये केवल और कुछ है मोक्ष के लिए बात वो कह दो वहां तो बिल्कुल डर जाता है के एक बार तो बीच में। ये कुछ तो भी नहीं छोड़ देगा सारा ज्ञान लेना चाह रहा है क्या तो। लेकिन कसम का रखा है जो पूछे उसका जवाब दूंगा ब्राह्मण है कसम को कैसे तोड़ेगा हिसेगा चलो भाई सारा ज्ञान देना पड़ा पूछते गया इससे आगे बताओ इससे आगे बताओ इससे आगे बताओ। जब तक जय ने जनक जनकदम अभय को प्राप्त कर गया इससे आगे और कुछ उपदेश नहीं समय तब तक, तक पूछते ही रहा पूछते ही रहा पूछते ही तदितुत यहां पर भी शिष्य बारंबार बारम्बार आचार्य को परियोग कर रहा है कारण क्या है अप्रतिपत्ति है तो करने में क्या है है क्या अब इसी अपने ही सूत्र की करेंगे श्रोत्र आदिना भाषणा श्रोत्रोत्रपन्न सूक्ष्म आह न तुर्गछती है जवाब दे दिया गया है फिर भी आत्मत को वह आत्मतत्व सम्यक प्रतिपन्न पूर्ण समय ज्ञान नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ सूक्ष्म तो। तत्व ऐसा है अति है। मह महतो मह अत्यंत सूक्ष्म ना ये तो दृश्यते तो अग्रे बुद्धिया सूक्ष्मी श्रोति कहती है इतना आसान तो है नहीं, मामला, इस को झटपट समझ में आ जाए एक श्लोक श्रोत्र में जवाब दे दिया काम हो हो गया ऐसा नहीं हो तो वस्तु वस्तु के के कारण से वह शिष्य को सम्यक ज्ञान नहीं हुआ अतएव पुनः पुनः परियन कारण आह पुनः पुनः परिण करने की इच्छा का कारण को देखते हुए आचार्य में कहते हैं उक्त तत्व प्रयुक्ते भाग जवाबत्ति प्रयोजकतर वहाँ अंतिम भाग में देख लीजिए बाकी तो सरल है शिष्य से अप्रतिपत्ति है तो हो शिष्य के, तो के बारे में तो तो चेहरे को दो कारण हो सकता है ना या तो आचार्य जान बुझ कर आधा वधा बोले शुरू में देखते हैं चेहरा इसी में संतुष्ट होकर चला जाए तो ठीक है जगी हुई रहती है नहीं पूछेगा वो ऐसा भी हो सकती है हाँ तो भी हो सकता है, आधा बोल करके जैसे ब्रह्मा ने कहा पहला बता के बारे में प्रजापति जाने जा, तो जा रहे हो ऐसे तो घोषणा कर दिए उन लोग सुनाई दे उस प्रकार से ऐसा भी कर सकता था आचार्य इस काम से भी हो सकता दोबारा बोलना पड़ रहा है कहते नहीं ये सारा पक्ष नहीं है क्योंकि जो बोला गया श्रोत श्रोत में जवाब या अपने आप में निर्विशेष ब्रह्म का बोध कराने में समर्थ है सम्यक है उसमें कोई न्यूनता किसी भी प्रकार की नहीं है इसलिए कहते हैं आचार्य तत्व के अप्रतिपत्ति प्रयुक्त परिणियोगे न तत्विद्यादि न उत्तम द्रविज्ञ अप्रतिप्रति प्रतिपति प्रयोजक प्रति प्रति एक कारण है अप्रतिपत्ति का प्रयोजक वो ध्रविज्ञ है और कुछ नहीं और अन्य कारणों की कल्पना नहीं कर सकते आप भले श्रुतियंत्रों में ऐसे दृष्टांत मिलते हो अधरा लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां एक नंबर पर आह शिष्यवर्ग मुखे नेदेष है शिश मुखे नुक्षा कारण वेद आह यह जानकर के शिष्य के मुख से शिष्य वर्गो में से किसी ने किसी के द्वारा यह मुख से सुना परिणियोग प्रश्न पुनः उसके जवाब में दो आचार्य कह रहा है न त्र चुर्ग इत्यादि ऐसा घटाया जा सकता है का तो मतलब क्या आक्षेप ही आक्षेप तथा पौन पुण्यम चक्र और वह पुनः पुनः हुआ है क्या क्या कैसे हो रहा है क्योंकि आचार्य स्वयं कहते हैं नविद्मो, अगला मंत्र में तीसरे में, नविद्मो, में। मैं उसे सामान्य रूप में भी नहीं जानता मैं उसे विशेष रूप में तुम्हें बता सकता हूं ऐसा कह दिया अंत में इसका मतलब ऐसे शब्दों को आचार्य प्रयोग कर रहे हैं इसमें शिष्य ने कितना तंग किया होगा आचार्य को नहीं चित्रे परियोग किए होंगे अंत में जाकर ये कहा भाई तुम इस भ्रम के बारे में जैसे जानना चाहे हो कुछ विशेष रूपेणा सविशेष रूपेणा सामान्य दृष्टिया भी या विशेष दृष्टिया भी मैं हम जानते ही नहीं हम कैसे उपदेश दे तुमको फिर भी चेरा पीछा पड़ा रहेगा नहीं मारा आप जैसे तैसे कुछ न कुछ बोल दो बोलो आप बस तब कहेंगे फिर तो भैया ही रास्ता है आचार्य परंपरा में जो है वो मैं तुमको सुना देता इति विदमानी मा आचार्य का जवाब में आ रहा है यह ज्ञापन करता है शिष्य वृंद ने बारंबार बारंबार बारम्बार अनेक प्रकार से उस ब्रह्म संबंधी प्रश्न डाला और जवाब दे दे के दे दे के थक गए आचार्य जैसा भी जवाब देंगे वो तो निर्विशेष को समझाना है तो उपलक्षण समझाया जा सकता है ना पकड़ ही नहीं सकता उसको बेचारा क्या करता है प्रत्यक्ष प्रमाण से बताओ गया या तो अनुमान प्रमाण कर दो ऐसे कोई सरल सरल अनुमान कर दो जैसे वन का अनुमान धूम से करा कर, करा के बोध करा देते ना उसी प्रकार से कोई हेतु के तरह से आत्मा का बोध करा दो निर्विशेष को ये कोई उपमा हो ब्रह्म जैसे कोई दूसरा हो जैसा के बारे में समझाते हो मदिया है ना अनिल हो, ऐसे ग्रहण करते हैं आप जैसे वैसे ग्रहण कराइए ब्रह्म को और ये शब्द जाल शब्द प्रमाण तो प्रयोग कर रहे हो ऐसे शब्द प्रमाण प्रयोग कर रहे हो वो जाल सा लगता है उससे निकलना उसे जो निर्विशेष ग्रहण करना असंभव सा हो रहा है मेरे को बारंबार शिश्य बारम बारेणत आचार्य विद्वानी अनेविषम प्रवर्तक आक्षिप्यक्षुरादिगछति मना प्रवर्तकुरादिशेष्रोत्राद प्रवर्तक व्यव नीम स्पष्ट करते हैं निर्वशेषमोत्र क्योंकि दूसरे मंत्र में श्रोत श्रोत इत्यादि के द्वारा साफ साफ जवाब दे दिया गया है श्रुत आदि का जो प्रवर्तक है वही निर्विशेष ब्रह्म है फिर भी तथा चक्षुर न गचती इत्य तो मना भी प्रवृत्त न चक्षरादि ना, ना अग्रही क्योंकि इसे स्पष्ट बात बोल चुके हैं जब मन का मन का भी प्रवर्तक दिया गया इसे स्पष्ट है चक्षुरादि उसको ग्रहण नहीं कर पाते है ना मन काव्य प्रवर्तक को चक्षु कैसे ग्रहण करेगा नहीं ग्रहण कर सकता है ना इसे पूर्व में मनसा मनसो मनो यहाँ यह बात गया गच्छति। जवाब से आचर्शे वह तब इसलिए प्रवर्तक प्रवर्तकमित व्यम नो इसलिए वही इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है हम नहीं जानते हैं न भी जानम संभव दी का चक्षुराधिक ग्रहण करके ग्रहण कराया करना यह संभव ही नहीं है अथवा पर आचार्य एवं शिष्य से पर आत्म इंद्रिय अग्रहत्मित अथवा ऐसा भी कह सकते जान बोझ करके स्वयं आचार्य शिष्य पर परियोग करना चाहते हैं देखना चाहते है क्या समझ पा नहीं समझ पाया है इसे जान के तो तरह चक्षुर गागती अरे उस निर्विशेष जिसको समझाया है वह तुम ग्रहण कर सकते हो समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो वाणी के ग्रहण करता कर लेता समझते हो मैं कथन कर सकता हूँ समझते हो तुम गलत समझ रहे हो ऐसा ज्ञान के शिष्य का प्रयोग करना आचार्य करा ऐसा अभी उसकी व्याख्या टिप्पण कर ले रहे दोनों पक्ष भाषा में भी आएगा निर्विशेष परमाइ इंद्रियाग्राहतृत् इत्यादि न आचार्य निर्वशिष पूर्व मुक्त इंद्रिय प्रेरकत्व अवस्तुवादी गम्य इसलिए उस पूर्व उक्त है इंद्रिय प्रेरकत्व अवस्तुत्वाद कोई कल्पना कर सकता है वो वस्तु ही नहीं जो ऐसा चीज होगा वो वस्तु नहीं है ऐसा उपयोग क्या क्योंकि उसको चक्षु नहीं ग्रहण कर सकता वाग इंद्र नहीं ग्रहण सकता मैंने ग्रहण कर्मेंद्र विषय जब नहीं है तो वस्तु ही नहीं है ऐसा कोई आक्षेप कर सकता है ना उस आक्षेप को आक्षेपन करने के लिए आचार्य कहते हैं कदाचन इत्यादि ना आचार्य निर्विचित पूर्व उत्तम इंद्र प्रेरकत्व अवसुआ आक्षेप नव नव जन्म इत्यादि अभ्यास एक अभ्यास किया दो बार कह दिया वहां सामान्य और विशेष रूपे जानने को निषेध कर दिया गया है श्रोत्रादि न न त्रोत्रादि बोल रहे हैं श्रोत्रादि श्रोत्रादि गज प्रवृतक्रोत्रादि गज आत्म भूते चक्षुरादी मैने वाक्सर्वेन्द्रियोलचना श्रोत्रादियों का प्रवर्तकूत है निर्विशेष प्रवर्त स्वरूप है सगल उस चक्छुरादीन तो हाँ, इंद्रिय। इंद्रियों का उपलक्षण चक्षु ज्ञानेन्द्रिय एक से पा चार को ग्रहण कर लेना वाक कर्मेंद्रिय अन्य चार को ग्रहण कर लेना पुरे पूरे पूरे पूरे दस इंद्रिय आ गए नी विषय विज्ञान न उत्पादी को लेकर नहीं कर सकते अपने वृत्तियों के द्वारा उनको विषय नहीं बना ले सकते सुखादिवरी गृह अंत करण ही ना भले कह सकता ठीक है बाहर कर्मी विज्ञानी से भले ग्रहण हो कि अत्यंत अंत के द्वारा जैसे सुख का प्रत्यक्ष हो जाता है वैसे कर प्रत्यक्ष ये भी नहीं हो सकता न सुखाद क्यों मनसो विषय सुखाद के समान वह आत्मा पत्म वह आत्मा मन का विषय नहीं हो सकता क्यों इंद्रिया विषयत्वा इंद्रिय अविषयत्वा इंद्रियों का अविषय होने से ये नवा सूत्र इंद्रिय अविषयत्वात् और इसी में हेतु अगला आएगा एक और सूत्र सर्वात्मक आगे आ गया है वो इसे अलग वो सूत्र वाक्य ना लेकर इसके लिए हेतु प्रस्तुत कर रहे आगे में आएगा पृष्ठी 29 में आएगा आपको वो सर्वात्मक तीसरी पंक्ति में उसको आठवें का ही कोशक हेतु हेतुपरक सूत्र वाक्य है पृथक सूत्र नहीं गिनते हम लोग नौ ही बोलते नौ और नौ का ही समर्थक सूत्र वाक्य इंद्रिया विषयत्व इंद्रियों का आशय है यह कैसे मालूम हो आपको कि उनकी गुरु क्या कह रहा है न न नीमो ये कह रहा है गुरु अंत करण के द्वारा भी न सामान्य रूपेण न विशेष रूपेण उसे हम जान पाते हैं यथे ब्रह्म यह ब्रह्म किस प्रकार का है इस प्रकार का है कि उस प्रकार का है कि किस प्रकार का है यह बात हम किसी भी सामान्य विशेष रूपण नहीं जान पाते मनाली कर्ण जातम अनुशिष्यान कुरयाद प्रवृत्ति निमित्त भवेत तथा अविशे तुमो नीम क्योंकि किसी भी विषय को ग्रहण किया जाता है विषय तो ही प्रकार के संसार में भाव और अभाव भावरूपा विषयों को हम कैसे ग्रहण करते हैं संसर्ग ग्रहण करते हैं और अभाव रूपा को प्रतियोगी विधेयक तो है नहीं। भाव जो है कौन है भूतल रूपाधिकरण है घटाभावत भूतलम घट प्रति अभाव भूतलम हो गए घटक प्रतियोगिता अभाव भूतलम क्या घटाभाव प्रतियोगी और अधिकरण कौन है भूतल अनियोगी इसे प्रतियोगी विधेयक अभाव प्रत्यक्ष कर सकते हो और संसर्ग संयोग ताल संबंध है, उन संसर्योग को हम अक्षरा से ग्रहण कर लेते हैं इसलिए कहते हैं यहाँ आचार्य लेकिन संसर्ग विधेयक या प्रतियोगी विधेयक इस ब्रह्म को हम कभी मनाली समूह के द्वारा अनुशासन न कुरुशासन कर नहीं सकते हैं हम क्या ब्रह्म स प्रकार का है उस प्रकार का है ऐसे मनाली करण समूह से अनुशिष पहले अनुशासन कुरिया अनुशासन कुरिया का मतलब क्या ऐसा हम उपदेश नहीं दे सकते मनाली साधन के द्वारा वह भ्रम प्रकार का है ऐसा हम सीधे सीधे उपदेश नहीं दे सकते है प्रवृत्ति निमित्तम भवे अर्थात हमारे कारणों के प्रवृत्ति के निमित्त वह नहीं हो सकता जैसे इंद्रियों के प्रवृत्ति का निमित्त एक तरह से कौन है आत्मा दूसरे कौन है इंद्रियों के प्रवृत्ति का विषय विषय सामने है वो आपको क्या करता है आपके अंदर वासना को जगा करके आपको दौड़ा दे विषय भी प्र... इंद्रियों के प्रवृत्ति का निमित्त है वैसे इंद्रियों के प्रवृत्ति का जो निमित्त है विषयत्व नम नहीं हो सकता अधिष्ठानत्व न ब्रम है लेकिन विषय भ्रम कभी घटादी के समान प्रवृत्ति के निमित्त नहीं हो सकता इसलिए इंद्रियों की प्रवृत्ति जो देख रहे हैं आप विषयों को देखने के लिए जा रहा है जो प्रवृत्ति का तो अधिष्ठान विधेयक ब्रह्म दो निमित्त उधर चेतना तक के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकता जड़ जडत् प्रवृत्ति का कारण कौन हो रहा है चेतन और विषय भी प्रवृत्ति के निमित्त है विषय भी तभी उस घट का ज्ञान करता है ना नहीं तो जिस विषय को ग्रहण करना ना चाहे इंद्रिया आपके संकल्प आधीन होकर या संस्कार आधीन होकर के उस विषय को इंद्रिया नहीं ग्रहण करते हैं संस्काराधीन कर, इन इंद्रियों को अपना अपना विषय की ओर दौड़ा रहे कौन प्रकृति भूतानी निग्रह की छोड़ता महामाया प्रय ये जो देवी है महा माया आपको पूरे संसार में डाल देता है ज्ञानी नाम ये जो है। तो इसीलिए कहते चीज हो रहा है दो कारण बन रहे एक विषय और ब्रह्म दोनों इंद्रियों की प्रवृत्ति के निमित्त यानी एक अधिष्ठान विधेयक चेतन विधेयक और दूसरा विषय विधेयक बनता है और यहाँ अगर भ्रम के प्रति इंद्रिया क्यों नहीं प्रवृत्ति हो पा रही जो इंद्रिय का विषय क्यों नहीं हो सकता है, है? ये पूछा जा रहा है कि जैसा यथा जैस ब्रह्म करण जाते मनुष्य प्रवृत्ति निमित्त भवे मन आदि के करणों के प्रति जैसा घट प्रवृत्ति के निमित्त होता है ब्रह्म ब्रह्मी प्रवृत्ति के निमित्त होता तो विषय विधेयक प्रवृत्ति के निमित्त होता तो हम ब्रह्म को भी घट के समान समझा सकते थे तो कितना लंबा चौड़ा है उसका रंग क्या है कितना मोटा है घड़ा घड़े के बारे में सब बोल सकते नहीं कितना वजन वाला है कितना रुपया में आता है कहाँ मिलता है कहाँ से बन के आया है जितना डिटेल चाहिए डिटेल उसके इकट्ठा कर लो कौन सी खेती इस मिट्टी को उठाकर चलाया गया इसकी चिकनाई मिट्टी कहाँ जलाई गई थी सब इकट्ठा करो इनफॉर्मेशन खबर लिया जा सकता है ना उसका वह ब्रह्म के बारे में इंद्रिया खोजना चाहें इंद्रियां भी उस ब्रह्म रूपा विषय के प्रति प्रवृत्त होकर के उस ब्रह्म का कथा कहानी पूरा उसमें मां बाप कौन सारी होलिया पता के लगावे ये नहीं पता लगा सकते ये कहना चाहते हैं प्रवृत्ति निमित्त प्रवृत्ति निमित्त नहीं हो सकता कार्य पर पहले का प्रवृत्ति का निमित्त है और आप कर दे इंद्रियों के विषय इंद्रियों की प्रवृत्ति निमित्त नहीं है क्यों ऐसे कर रहे वहां पर अधिष्ठान विद्या चेतन दृष्टिया प्रवृत्ति के निमित्त है यहाँ विषय विद्या घट के समान इंद्रियों के प्रवृति के निमित्त ब्रह्म नहीं हो सकता के निमित्त जब होता है तो घट को वह इंद्रिय ग्रहण करता है और इंद्रिय का समस्त विशेष स्वरूप कर लेता है ज्ञान करा देता है उस प्रकार से यह इंद्रिया ब्रह्म को अपना विषय बना करके उस ब्रह्म का पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते यह इसका तात्पर्य तथा क्यों क्योंकि गटाद सामने ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय है ही नहीं अत्या आचार्य मेघा नीम अथवा इसी इतने मंत्र इतरे को आचार्य वजन त मनो नो इतने का दूसरा भी कर देंगे अथवा श्रोत्रदीना श्रोत्राद ब्रह्म विशेषेण दर्शय आचार्य आह ऐसे मान लेंगे शिष्य ने प्रश्न यह डाला है भाई गुरुदेव जैसे आप एक के बारे में हमें समझाते हो उसी प्रकार से मुझे ब्रह्म को भी समझाइए आप लक्षण बना दिया कम्बुक ग्रीवाज मान घटाओ तो कम्बुक ग्रीवाज कौन सा है कब सामने दिखा दिए देखो ये कंबू है उसकी एक ग्रीवा है ये इसका बिल है ये इसका चमच है है नहीं उल्टा है ये घड़ा है नाक बिलापड़े का उल्टा घड़ा हो गया नहीं हुआ इसे ऊर्द पुदना बुध नहते निचला और बिल मनी मुख घड़े का मुख, तो मुखर्द पुदना अरवाक बिला तो उल्टा खोपड़ा जो बैठा है यही संसार, संसार है इसमें संसार है सारा ब्रह्मांड अंदर है आप उसे तो सीधा सीधा है? करते हैं जैसे शीर्षासन में लोग ऐसे रहे जो इस महाराज से शीर्षासन में खड़े खड़े तीन घंटे पूरी सरशती पाठ करते हैं शीर्षासन में पूरी सप्शती का पाठ ऐसे बारे में। ज्ञान भी प्राप्त हुई थोड़ी साधन तो थे नहीं। ये ना कि तरीके से प्राप्त ज्ञान का अहंकार इतना हो जाता है वो अपने आप को धर्म सम्राट मानते थे होते मैंने सिद्धियां तो शीर्षासन सीधा घड़ा करने से लाभ तो होगा लेकिन वो साधन से प्राप्त ज्ञान बचेगा क्या सिद्धि सिद्धि से प्राप्त ज्ञान इतना आसानी से पछता नहीं है दुरहंकार हो जाता है ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है इतना दुर्भिमान हो जाता है फिर उसकी माया जाल में फंस जाएगा गया, गया, वो साथ भी नहीं लग जाता अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया जो सिद्धियों के तरह ज्ञान छाड़ने वाले जो होते हैं उनका सब दुर्दशा इसे स्वाभाविक रूप से मेहनत करो करते करते करते घिसते घिसते घिसते घिसते अपने आप तेज जी होगा वो तो कभी दोबारा घटेगा नहीं और जो आप मेढक जाते हैं मंडूप तो न्याय से कूद कूद के जाना चाह रहे हैं ज्ञान मार्ग में तो नहीं चलेगा तो गंगा स्रोत न्याय से चलना पड़ेगा गोमूत्र न्याय भी नहीं लगाना यहाँ गंगा स्रोत न्याय अनेक जन्म संसिद्ध है यहाँ गोमूत्र तो दो तो किलोमीटर का ठंडा हो जाएगा